आज 15 मई 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहत् आश्रम में आप सबका स्वागत है आज हमारे बीच में हमारे पड़ोसी रोहित भाई पहली बार आए हैं आपको विशेष तौर से स्वागत और जैसे हम शिव सूत्र के अध्ययन को निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं उसके अंतर्गत आज हम पांचवा सूत्र पढ़ने जा रहे हैं जिसमें उद्यमो भयर हुआ जिसका है इसके पहले हम चार सूत्र पढ़ चुके हैं चैतन्य महात्मा जिसमें बताया गया कि सर्वोच्च चेतना ही हर वस्तु का सत्य है किसी भी वस्तु किसी विचार किसी कल्पना किसी भी चीज़ के सत्य को अगर हम उल्टी दिशा में खोजेंगे उसके स्रोत की तरफ जाएंगे तो हम उसी सर्वोच्च चेतना तक पहुँचें जैसे हम किसी चक्र में किसी भी बिंदु से शुरू करें और उसके उद्गम खोजें तो उसे केंद्र पर पहुंचे चक्र की परिधि पर कोई सा भी बिंदु ले लें तो ब्रह्मांड उस चक्र की परिधि है और सर्वोच्च चेतना उसका केंद्र है हम परिधि के किसी भी बिंदु से यात्रा शुरू करें केंद्र पर ही खत्म होगी इसी तरह से हमने जब जान लिया कि सर्वोच्च चेतना क्या है तो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमको इसी सर्वोच्च चेतना का अनुभव अवश्य में होना चाहिए और वही हमारा लक्ष्य किसी भी यात्रा में हम सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण करते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमारी यात्रा इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कहां खड़े हैं हमारा लक्ष्य स्थिर है लेकिन यात्रा के उपाय मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि हम भिन्न भिन्न जगहों पर खड़े हैं सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण हुआ उसके बाद में हम अब उस उपाय को पढ़ते हैं जिनके द्वारा हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते उपाय का मतलब होता है हम अपनी जीव चेतना से शिव चेतना की जो यात्रा करना चाहते हैं या हम उस जीव चेतना को शिव चेतना से एक अनुभव करना चाहते हैं उस यात्रा में हमारी राह कौन सी होगी ऐसे तीन राह होती हैं जिनको हम तीन भिन्न भिन्न चैप्टरों में शिव सूत्र में पढ़ रहे हैं पहली राह है शाम्भव पाए दूसरी शाक्तो पाया दूसरी शाक्तो पाए, दूसरी शाक तो पाए। और तीसरी आर्मोपाय तीनों में मूल जो विनता है उसको हम जान लें वो इसलिए जरूरी हम बीच बीच में बात करना क्योंकि जब तक हमारे हृदय में इस बात की स्पष्ट चित्र नहीं होगी, कि हम जो उपाय कर रहे हैं उसका अनुभव कैसे किया जाए या उसका उपयोग कैसे किया जाए तब तक हम उसको ठीक से नहीं कर पाएंगे हमको अगर कोई साधना करनी है तो हमको एक तो लक्ष्य निर्धारण करना जरूरी है और उस यात्रा को हम कैसे करें ये निर्धारित करना जरूरी है तो तीन मार्ग हैं हमारे पास जो सर्वोच्च मार्ग है वो है शामुवा पाया दूसरा शाक्तोपाया और तीसरा आठवा पाएगा और तीनों में जो यात्रा है वो हमारे भीतर ही होती है लेकिन उसमें जो आधार है वो भिन्न भिन्न होते हैं सबसे पहला शाम के उपाय में कोई आधार नहीं है हम जहां हैं ठीक जगह पे हैं हम अपनी चेतना को शिव चेतना की तरह जानते हैं हमको मात्र विचारों पर अपना नियंत्रण विचार शून्य होना और उसके साथ एक अनुभव जो हमारी अपनी चेतना की विशालता का होता है और वो धीरे धीरे अनुभव हमारा स्थायी अनुभव हो जाता है दिनभर हम उसी अनुभव में जीते हैं और धीमे धीमे वो हमारी इंटिट्यू परसेप्शन बन जाता है जो हम अपनी के स्तर से अनुभव करते हैं इसमें विचार शून्यता सबसे महत्वपूर्ण है और विचार शून्यता के साथ ही साथ हमको उस चेतना का अनुभव होता है हर वस्तु उसके सत्य स्वरूप में प्रकट दिखाई देने लगते दूसरा है शक्तोपाय जिसमें फिर हम किसी बाहरी साधन का उपयोग नहीं करते मात्र हम अपनी सर्वोच्च चेतना पर ध्यान केंद्रित करते सर्वोच्च चेतना पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब होता है हम अपने उद्गम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जैसे कोई पेड़ अपने जड़ पर ध्यान केंद्रित करते ऐसा हम अपनी चेतना के हम जानते हैं कि हम कुछ भी करते हैं कुछ बोलते हैं तो उसका एक उद्गम है हम उस उद्गम को कंठ भी बोल सकते हैं जवान भी बोल सकते हैं लेकिन उस कंठ और जवान को आदेश देने वाला एक मस्तिष्क भी है उस मस्तिष्क में निर्णय लेने वाली एक बुद्धि भी है और उस बुद्धि को किसी निर्णय के लिए प्रेरित करने वाला मन है उस मन को चलाने वाला एक प्राण है और उस प्राण को ऊर्जा देने वाला एक चैतन्य है तो इस तरह हम अनुसंधान करेंगे तो उस चेतन तक पहुंच तो जाते और उस चैतन्य पर अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसका नाम शक्त उपाय ये तो, दो बिंदुओं का उपाय है वो सिंगल एक बिंदु का उपाय था जहां पर हमको विचार शून्य होना है हम जैसे हैं बस वही अनुभव हो जाना है हमको ये दो बिंदुओं वाला उपाय है जिसमें हमको अपनी सर्वोच्च चेतना पर ध्यान केंद्रित करना है और उस चेतना पर ध्यान केंद्रित करते करते उस चेतना की विशालता का अनुभव हमको इस ब्रह्मांड में होने लगता है यह शाक्तोपाय है इसमें हम उ, उसी शक्ति का उपयोग करते हैं जिस शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड है। उसी शक्ति का उपयोग करके हम वो सर्वोच्च अनुभव प्राप्त करते हैं पहला जो शाम्भवोपाय हैं, उसको इच्छोपाय भी बोलते हैं क्योंकि ये इच्छा शक्ति से जुड़ा है इच्छा शक्ति स्वातंत्र शक्ति प्रथम पहचान क्योंकि वो जो कुछ करना चाहती है उसकी इच्छा से वो अवश्यम है क्योंकि उसका विरोध करने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि उसका विरोध करने की कोई शक्ति किसी के पास नहीं क्योंकि समस्त ब्रह्मांड की शक्ति वहीं से उद्गम है तो वही इच्छा इच्छा शक्ति है और उस इच्छा शक्ति का विरोध संभव ही नहीं है वही स्वतंत्र शक्ति तो इस पहले उपाय का नाम है शाम्भ इसको हम बोलते हैं इच्छोपाए दूसरा जो उपाय है उसको हम बोलते हैं शाक्तोपाय और इसका एक और नाम है ज्ञानोपाय क्योंकि ये शिव के ज्ञान शक्ति से जुड़ी है और यहां पर हम मात्र अपने सर्वोच्च चेतना का ध्यान करते हैं उसी पर चिंतन करते हैं और उसी का चिंतन करते करते उसके रूप में हो जाते हैं उसी रूप में हो जाते हैं। अभी एक आगे एक सूत्र आने वाला है कुछ समय बाद इच्छा शक्ति उमा कुमारी वो उसको भी जब हम पढ़ेंगे तो वो जो चिंतन हम जिसका करते हैं वैसे ही हो जाता है शिव का चिंतन करते करते शिव स्वरूप हो जाता है उमा यानी पार्वती शिव का चिंतन करते करते शिव स्वरूप हो गई उसी तरह हम शिव का चिंतन करते शिव स्वरूप हो सकते लेकिन वो शिव क्या है हमारी अपनी चेतना हमारी सर्वोच्च चेतना तो ये दूसरा है शाक्तोपाय और तीसरा है आणुोपाय इस आणु का नाम है क्रियोपाय या भेदोपाय जहां पर कि हम द्वैत की धारणा से अद्वैत तक जाते हैं यहां पर हम ध्यान कैसे करते हैं किसी मंदिर में मूर्ति का ध्यान किया या किसी चित्र का ध्यान किया या किसी गुरु के चित्र का ध्यान किया उनके स्वरूप का ध्यान किया या उससे उच्च कोटि का ध्यान मंत्र का ध्यान किया मंत्र के अर्थों का ध्यान किया तो ये हमारा आणु उपाय उस आणु में हमको ध्यान के बाहरी साधन का उपयोग लेना अभी तीनों को हम एक साथ रख के तुलनात्मक समझ लें जब हम अपनी चेतना को खोल देते हैं हम ना तो उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं ना उसके लिए कुछ क्रिया करते हैं वरण उसको प्रकट कर देते जहाँ है जैसे हैं हम करना कुछ नहीं क्योंकि दिल्ली जाना है मालूम पड़ा हम दिल्ली में ही हैं तो कहाँ जाना है फिर कहीं जाना ही नहीं ना बस यही है कि आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करा देनी आपको अपनी चेतना से ताजात में स्थापित कर लेना है और उसके लिए हमको जो विचार आपको एक आवरण बना देते हैं आपकी चेतना पर उस विचार को शांत करना होता है और वो अपने आप प्रकट हो जाता है क्योंकि वो तो प्रकट है ही लेकिन उस पर एक आवरण है हटाना है इस कमरे में अंधेरा है एक ही बल्ब है लेकिन उस बल्ब के ऊपर एक कपड़ा लगा है अगर प्रकाश कर रहा है सिर्फ उस कपड़े को हटाना है प्रकाश तो जली रहा है प्रकाश तो है ही खाली उस कपड़े को हटाना है इसी तरह से हमें अपने चेतना को प्रकट करने के लिए विचार शून्यता पर्याप्त है वहां कहीं जाना नहीं है कोई क्रिया नहीं है कोई उपाय नहीं है लेकिन जब हम शाक्तोपाय में जाते हैं तो वहां पर हमारी अर्हता हमारी योग्यता कुछ कम स्तर की होने के कारण हमको ध्यान करना होता है हमको अपनी सर्वोच्च चेतना का ध्यान करना होता है पहला जीरो डायमेंशन मेथड थे जिसमें हमको कुछ नहीं करना था वहीं जहाँ है वहीं रहना ये टू डायमेंशनल ये सिंगल डायमेंशनल मेथड है जिसमें एक रेखा की तरह है एक बिंदु में, में मेरी जीव चेतना है दूसरे बिंदु पर शिव चेतना है इस रास्ते में जीव चेतना और शिव चेतना की एकता का हमको प्रयास करना है और उस प्रयास में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितनी इच्छा से कितनी दृढ़ता से हम अपनी चेतना को शिव चेतना से एक समझते हैं भैरव चेतना और हमारी चेतना में कोई फर्क नहीं समझते इसके लिए हमको इस विद्या पर विश्वास और उसमें अभ्यास में दृढ़ता की जरूरत है। अब तक हमने जो कुछ किया बाहरी किसी साधन का उपयोग नहीं लिया था लेकिन जैसे हम आड़वों पाए में जाते हैं हमको किसी बाहरी साधन की जरूरत होती है, जैसे मंदिर या मूर्ति शिवलिंग किसी चित्र या कोई दीपक या दीवाल पर बना हुआ कोई प्रकाश बिंदु इस तरह के तो बहुत सारे साधनों के उपयोग हम ले सकते हैं। और उन साधनों का उपयोग लेते हुए जब हम ध्यान करते हैं तो यह ठीक वैसा है जैसे एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर हम दिल्ली पहुंच रहे हैं रास्ते में इधर का काम किया उधर का काम किया उधर का काम किया कहीं का काम किया, कही का। और इसमें एक और समस्या होती है कई लोग जो इस तरीके से ध्यान करते हैं अगर वो अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं पहले क्षण पर जैसा कि हमसे करवाया गया कि चेतन्य में आत्मा पहले समझो ये लक्ष्य उसके बाद यात्रा शुरू करो अन्यथा खतरा क्या है कि आणु उपाय में जो साधन है उसको हम साध्य समझ बैठते ये सबसे बड़ा खतरा होता है हम मूर्ति पूजा करने बैठे तो बस समझ लेते हैं बस यही भगवान है अंत है इसके बाद हमको कुछ भी नहीं करना व्रत करने लगे तो सोचते हैं बस मरते तक यही व्रत करना है और कोई काम ही नहीं कोई उपवास करने लगे कोई धारणा बना ली तो बस यही समझ लेते हैं ये सब कुछ तो साध, साधन को साध्य समझने की गलती वास्तव में साधन साध्य ही है लेकिन तब जब हमारी अभेद की दृष्टि हो तब जब तक हमारी अभेद की दृष्टि स्पष्ट नहीं है सचमुच में साधना और साथ देगी कोई फर्क नहीं है मंदिर में और ईश्वर में लेकिन यह भी ध्यान रहे कि मंदिर और मेरे घर में भी फिर कोई फर्क नहीं है अगर आप मंदिर में और ईश्वर में फर्क नहीं समझते और अगर मंदिर और घर में फर्क समझते हो तो फिर मंदिर और ईश्वर का फर्क भी तुमको अभी समझ नहीं यह है कि मंदिर ही ईश्वर है लेकिन फिर घर भी ईश्वर है वो सड़क भी ईश्वर है और वो प्रकाश भी ईश्वर है तो मंदिर भी ईश्वर है लेकिन अगर मंदिर को ईश्वर और बाकी को अनिश्वर समझे तो फिर मंदिर ईश्वर फिर हम भटके हुए हैं, तो आणवों पांव में भटकाव हो सकता है और उस भटकाव से बचने के लिए ऋषियों ने सबसे पहले बोला चैतन्य माता क्योंकि तुम अपने लक्ष्य का निर्धारण पहले करो फिर साधनों को पकड़ो अगर तुमने साधनों को पहले पकड़ा क्योंकि हमने यहां पर एक बार एक बार यह भी विचार किया था क्यों नहीं हम उल्टी पढ़ाई करें आण उपाय पहले पढ़ें फिर शाक्त उपाय पढ़ें और फिर सर्वोच्च शाक्त उपाय शाम पढ़ें है ना क्योंकि क्यों ना हम आधार से शुरू होकर शिखर की यात्रा करें यात्रा की दिशा यही हो सकती है लेकिन लक्ष्य निर्धारण की दिशा यह नहीं होती इस बारे में गुरु जी से चर्चा भी हुई थी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसे उल्टी पढ़ाई नहीं करना है आप लोगों को सबसे पहले चैतन्य महात्मा पढ़ना है लेकिन वो फिर जब उनसे बार बार चर्चा हुई जब हमको ठीक से समझ में आई ये बात कि लक्ष्य निर्धारण करने के पहले यात्रा में भटका हो सकता है क्योंकि हम अगर ध्यान करेंगे शिवजी की मूर्ति पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारा लक्ष्य चैतन्य मात्मा है अगर हम किसी गुरु के चित्र पर भी ध्यान कर रहे हैं या एक दीपक पर ध्यान कर रहे हैं या एक प्रकाश बिंदु जो दीवार से लटक रहा है उस पर ध्यान कर रहे हैं तो भी हमारा लक्ष्य चेतने में आत्मा है तो हम उस लक्ष्य से न भटकें। इसका सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण है हमारा उस लक्ष्य निर्धारण के बाद फिर हम अपने आप में तय कर लें कि हमारे लिए अंभव पाए ठीक है कि शाख तो पाए ठीक है या आण पाए फिर हमारा भटकाव नहीं होगा क्यों कि हमारा लक्ष्य निर्धारित है और गुरु आपको क्या करता है भटकने से रोकता है। गुरु आपकी उंगली पकड़ता है क्यों कि जैसे ही भटकने लगते वो रोकते हैं कैसा होता है वो शुरू में आपको बोलेगा पूजा करो जब काशी जी जाओ दस दिन वहां रुको हिमाचल पर जाओ वो बाबा बालकनाथ के दर्शन आ जाएगा हिमाचल पे जाओ वहां दर्शन करो फलाने बाबा के पास जाओ उनसे मिल के आओ, वो माताजी के पास जाओ इतने दिन उनके पास रहे और ये सब हुआ है हमने देखा है और ये उस अनुभव से गुजरे शुरू शुरू में हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते थे हमारे समा मतलब मैं और मेरे और गुरु भाई जो हमारे साथ बन कि ये क्या है जबरदस्ती क्यों हमको यात्राएं करवा रहे हैं तं जाना यहां जाना वहां जाना लेकिन वो पूरी तरह से सावधान थे उन यात्राओं के बाद हमारे को पूजा भी बता देते कि ये पूजा करो ये मंदिर पढ़ो ये पाठ पढ़ो इतना जो रोज पढ़ो लेकिन उसको पढ़ने के बाद साल दो साल करने के बाद वो कुछ बदल देते थे अब ऐसा नहीं अब ऐसा करो अब ऐसा करो वो किसी चीज पर टिकने नहीं देते एक जो योग्य गुरु होगा वो आपको किसी साधन पर जबरदस्ती टिकने नहीं देगा किसी एक साधन पर टिकने का मतलब होता है ठहराव ठहराव जिंदगी नहीं है ठहराव उपाय नहीं है ठहराव साधना नहीं है ठहराव का मतलब मृत्यु है वहां ठहराव नहीं है हमको आगे बढ़ना है वो हमें रोक देते हैं बस ये ठीक है ना आप ये करो हम गए थे दादी आपने वो बताया था पहले ना ठीक ना आप ये तो करो उसका तो उस समय चाहे हमको नहीं समझ में आया लेकिन हमको समझ में आने लगा था कि उस लक्ष्य की ओर हमारी यात्रा जारी रखने के लिए वो हमको किसी स्टेशन पर ठहरने नहीं देंगे आगे बढ़ते चले हमको पहले बोलते थे क्लिनिक से आओ तो दो फल लेके आओ माताजी को रोज प्रसाद लगाओ फिर थोड़े दिन बाद बोले अच्छा बंद कर दो हमको तो इसमें बुरे क्या है बुरई थी आप समझ में आता है बुरई इसलिए थी कि हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। हम यही समझ लेते हैं कि बस यही सब कुछ है इसलिए आणवो पाए में भटकाव है लेकिन गुरु आपको भटकाव से पहले रोक देता है उससे पहले चैपी आपके अंदर दे दी चेतन्य महात्मा वो पहले पढ़ा दिया सबसे पहला सूत्र पढ़ा दिया आपको बता दिया लक्ष्य किया है अब उसके बाद में आप कहां खड़े हो नहीं समझ में आ रहा है ना आणवो उपाय से शुरू करो रोज पानी डालो शिवजी पे रोज मंदिर जाओ दूध चढ़ाओ ये पाठ पढ़ो इसके बाद आगे बढ़ो क्यों आप जब साल दो साले करते हो तो एक जुड़ाव उस अनदेखे शिव से हो जाता है क्योंकि हमारी योग्यता एकाएक उस निरूप निरूप या निराकार के लिए हृदय में प्रेम पैदा नहीं कर पाते लेकिन कब यह हो पाता है जब हम कुछ समय तक ऐसा कोई विधि विधान करता इसलिए शांत हो पाए, आपको कुछ नहीं करना है आपकी चेतना को प्रकट करना है तो पाए, आपको अपने सर्वोच्च चेतना पर ध्यान केंद्रित करना है लेकिन ये दोनों चीज़ें हमको अपने भीतर ही करनी है लेकिन जब हम आणवों पाए पे आते हैं तो हमको बाहरी साधन का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि वो हमारे भीतर जो सहारे हैं उन सहारों से हम पर्याप्त सक्षम नहीं हैं कि हम उस चेतना को उगाड़ सकें उस चेतना के गौरव को उसकी दिव्यता को प्रकट कर सकें या हम उस परसेप्शन को प्राप्त कर सके इसलिए हमको बाहरी चीजों का आश्रय लेना पड़ा बाहरी चीजें कुछ बुरी नहीं है क्यों नहीं बुरी क्योंकि वो भी तो शिव ही हैं हम सहारा शिव के ही ले, का ही ले रहे हैं लेकिन हमारी दृष्टि भेदपूर्ण है इसलिए हम बाहर का सहारा ले रहे धीमे धीमे उस दृष्टि को मोड़ के अपनी चेतना की तरफ लाया जाता और हम उसमें नहीं अटके इसलिए हमको गुरु पहले ही बताता था चेतना मार समस्या कहां आती है कि जब हम या तो निगोड़े होते हैं, हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं होता या हम अपने आपको आप को तो पर्याप्त समझदार समझ लेते हम तो बहुत समझदार हैं, ऐसी जगह पर कट्टरता जन्म लेती है, वो साधनों के प्रति इतने कट्टर हो जाते हैं हम कि दूसरों के प्रति सहिष्णुता ही समाप्त हो जाती है। जो ज्ञान मार्ग का विद्यार्थी है वो कभी असहिष्णु नहीं होता जो विष्णु जी को शिव जी को जल चला चढ़ा रहा है जो सत्यनारायण की कथा करवा रहा है या जो संतोषी माता की कथा पढ़ रहा है वो भी उसी मार्ग का यात्री है वो आणु में स्थिर है आप हो सकता है थोड़े दस बीस कदम उससे आगे हो लेकिन असहिष्णु नहीं हो सकता उसके प्रति क्योंकि वो भी वो राह पर ही चल रहा है समस्या तब आती है कि जब वह आदमी वहीं गोल गोल घूमने लगता है बस उसके आगे उसका विकास रुक जाता है उसके आगे उसकी समझ रुक जाती है। ये तभी हो पाता है जब या तो आपको कोई मार्गदर्शक नहीं है या आप उस मार्गदर्शक के अवहेलना करते हैं। सचमुच में मार्गदर्शक आपके अंतरात्मा होती है जो सबसे बड़ा गुरु है शिव के रूप में अंदर बैठा है। लेकिन हम अपने स्वार्थ से उनकी अवहेलना कर देते तो ये थे तीन उपाय क्रमशः इच्छोपाय ज्ञानोपाय और क्रियोपाय अभेदोपाय भेदाभेदोपाय और भेदोपाय शाम्भ उपाय शाक्तोपाय और आणु उपाय इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है एक बिंदु चेतना उगाड़ना शाम्भवपाय अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करना और शिव चेतना तक अपनी चेतना को उठाना यह है शाक्तोपाय इसमें हम सारा उसी शक्ति का लेते हैं जो हमारे भीतर है ब्रह्मांड को निर्माण करने की शक्ति और तीसरा है आणु उपाय जिसमें हम अपने से बाहर का सहारा लेते हैं सचमुच में वो भी शिव है लेकिन अभी हम उसको शिव कहां समझ रहे हैं इसलिए हम बाहर का बोलेंगे उसको क्यों हम बाहर का सहारा लेते हैं और उस बाहर के सहारे के द्वारा हम उसे यात्रा को करते हैं इसलिए हमारे तीन उपाय हैं इन तीनों उपायों को हृदयंगम करना जरूरी है वक्त वक्त पर अपन इनको फिर रिमाइंड करते रहेंगे क्योंकि हम जैसे आज पढ़ रहे हैं शांब उपाय और शांब उपाय का जो सूत्र पढ़ने जा रहे हैं तो उस समय में जब भी हम इन सूत्रों को पढ़ें तो हम ध्यान कि इनका उद्देश्य क्या है किस क्षेत्र में कहे गए जो अगर हो पाए के क्षेत्र में कहे गए तो हमारी चेतना को उघाड़ने के लिए कहे गए इसमें आपको कहीं दौड़ने लगानी है कोई ध्यान नहीं करना है कोई साधना नहीं करनी कहीं पानी नहीं चढ़ाना है कहीं माला नहीं जपना है वरना अपनी चेतना को उघाड़ना और उस चेतना का उगाड़ने के लिए विचार विचारों के बाढ़ को शांत करना है और विचारों की बाढ़ जैसे ही शांत होती जैसे धूल का गुबार जैसे नीचे बैठता है तो हमको दृश्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है जैसे बरसात होती है और धूल नीचे बैठ जाती खूब आंधी चली धूल में हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा बरसात हुई धूल नीचे बैठ गई और हमको सब कुछ नजारा स्पष्ट दिखाई देता है ऐसे ही विचारों की धूल जब बैठ जाती है तो हमको शिव चेतना स्पष्ट दिखाई देती है उसका स्पष्ट परसेप्शन होता अनुभव होता है और यही है शाम उपाय उस विचारों को शांत करने से ही हमारे मन में अंदर हमारी चेतना में उसका अनुभव प्रकट होता है और वो कहां प्रकट होता है हमारी चेतना में ही चेतना का अनुभव होता है विचारों में नहीं होता मन में नहीं होता मस्तिष्क में, में नहीं होता बल्कि हमारी चेतना में ही चेतना होता है और ये ऐसा बिजली कोंदने की तरह होता है कि आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस समय वो अपने आप को भूल जाता है उसके सांस रुक जाती है ये अनुभव आप कुछ क्षणों के लिए जरूर कर सकते हो असंभव नहीं है कुछ क्षणों के लिए बहुत आसानी से कर सकते हो कभी आप ऐसे शांत वातावरण में जहां विहंगमता हो या तो बिल्कुल बंद कमरा हो या छत हो या फिर कहीं नदी का किनारा जहां खूब सारे लोग हो, लेकिन उनके बीच में आप अकेले हो ऐसी किसी शांत जगह पर जहां आप अपने आप को उस प्रकृति के हवाले कर दो उस समय विचार शून्य रहकर देखो कुछ दिन विचारों में आपको कभी भी शिव चेतना का अनुभव हो ही नहीं सकता क्यों? कि विचार शिवचेतना से निकलते हैं उनके अनुगामी है उसमें शिव चेतना का अनुभव कैसे हो सकता है एक चिमटी है वो अपने आप को कैसे पकड़ सकती है? वो चिमटी 500 चीजों को पकड़ लेगी लेकिन वो अपने आप को कैसे पकड़ेगी इसी तरह से शिव चेतना को यह मन नहीं पकड़ सकता कि मन उसका अनुगामी है मन उसे बहुत छोटा है उतनी बड़ी चीज को कैसे पकड़ेगा उसका अनुभव उसी के द्वारा किया जा सकता है चेतना के द्वारा और यह शब्दों वाली बात नहीं है लेकिन यह अनुभव की बात है इसलिए हम आपको ऐसा वस्तु की तरह नहीं दिखा सकते कि यार शिव चेतना शिव चेतना को कभी आप वस्तु की तरह या प्रमेय की तरह नहीं देख सकते इसको आप कभी प्रमाता की तरह भी नहीं देख सकते लेकिन यह प्रमेय और प्रमाता का मिश्रण है वहां पर जब प्रमेय और प्रमाता का भेद मिट जाता है तब शिव चेतना प्रकट होता है और यह भेद मिटाने के लिए विचार शून्यता जरूरी होती तो ये अनुभव हम कर सकते हैं विचार शून्य के देखें कभी कभी हम कोशिश करें कि विचार शून्य हो उसके लिए हम विचारों से लड़े नहीं ये ध्यान रखना विचारों से लड़ना विचार शून्यता नहीं है विचारों से लड़ने से नए नए विचार पैदा होंगे लड़ाई के विचार पैदा हो जाएंगे तो विचारों से लड़ना नहीं है वरन उनको भी देखना है उनके प्रति निरपेक्ष भाव दूसरा है जो हमारा दो बिंदु है जब अपनी चेतना को अपनी जड़ को खोजें और उस पर ध्यान केंद्रित करें अपनी जड़ पर और तीसरा हम बाहर किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करें अगर वो निराकार है जिसे मंत्र तो वो एक उच्च कोटि का ध्यान है लेकिन अगर वो शिवलिंग है मूर्ति है फोटो है मंदिर है तो वो निम्न कोटि का ध्यान है और इसमें आणवो पाए में भी चार हिस्से हैं ध्यान के के उपाय में भी चार हिस्से हैं जब हम उस उपाय का उपयोग करें तो या एक तो है उच्चार एक करण ध्यान और स्थान प्रकल्पना इसके बारे में एक बार अपन डिस्कस कर चुके हैं करीब एक आध महीना पहले लेकिन संक्षेप में बता दूं फिर आज का अपन जो है सूत्रों पढ़ते हैं। उच्चार का मतलब होता है कि हम श्वास भीतर लेते हैं श्वास बाहर निकालते हैं इसमें जो ट्रांजिशनल पॉइंट है जब सांस बाहर जाते जाते वापस पलटती या भीतर भीतर जाके फिर वापस पलटती उस बिंदु को हम पकड़ते हैं और उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस बिंदु को श्वास का आरंभिक बिंदु मानकर ध्यान करते हैं फिर हम उसको अंत बिंदु मानकर ध्यान करते हैं क्योंकि जहां आरंभ वही है वहीं अंत होगा क्योंकि ये तो एक सर्किट है एक गोला है इससे पहले आरंभिक बिंदु मानकर ध्यान करते हैं फिर उसको ही उसी को अंत बिंदु मानते हैं और फिर हम उसको मध्य बिंदु मानने लगते हैं इसलिए हम उस श्वास के चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं इसको हम सांस के साथ आवाज के साथ भी कर सकते लोग ऐसा करते सोहम हंस इस तरह ध्यान करते हैं। या और कोई मंत्र के साथ में ध्यान करते हैं। तो ये आवाज के साथ भी कर सकते हैं और बिना आवाज के भी कर सकते हैं ये उच्चार दूसरा है करण करण का मतलब होता है इंद्रिया इंद्रियों के द्वारा ध्यान करना इंद्रियों के द्वारा ध्यान करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है आंखें किसी कारण से अगर ये आपकी उपयुक्त नहीं है तो है कान और इसके अलावा त्वचा ग्रहण या जी हुआ, तीनों इन, इन इनका भी उपयोग किया जा सकता किसे भी देखा लेकिन आख ज्यादा उपयुक्त है इसके क्योंकि यह आसान है अब हम यहां पर देखते हैं कि कैसे करते हैं हम किसी एक बिंदु पर आप नजर डालें वो बिंदु गुरुदेव की आंख हो सकती है गुरु के चरण हो सकते हैं राधा जी के चरण हो सकते हैं शिवजी का चेहरा हो सकता है शिवलिंग हो सकता है और उस पर हम ध्यान कर सकते हैं, और कि कोई भजन हो सकता है गीत हो सकता है उस पर ध्यान सकते कोई स्वाद हो सकता है चका हुआ उस पर ध्यान कर सकते हैं। यह हमारे इंद्रियों के द्वारा ध्यान करना लेकिन हम उस पर करते जब लगातार करते चले जाएंगे तो हमको उसकी विशालता का एहसास होने लगता है उसके हमारी चेतना से जुड़ाव महसूस हो उसका अगला है कंटेम्पलेशन यानी चिंतन या ध्यान वो ध्यान हम एक बिंदु का करें लेकिन उस बिंदु की विशालता बढ़ती चली जाती जब हम पूरी तरह से विचार शून्य होने की कोशिश करते उस बिंदु का ध्यान करते हैं तो वो बिंदु विशाल होता चला जाता है और उस बिंदु की विशालता के अंदर आपको पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होता है और ये आसानी से आपके लिए उपलब्ध है आप करके कभी देखें आप किसी भी एक छोटे सा दीवार पर एक छोटा सा बिंदु भी बना लें और उस पर ध्यान लगाते चले जाए आप एकटक देखते चले जाए तो आपको बिंदु बड़ा होने लगता है उसकी विशालता दिखाई देने लगती और धीमे धीमे नियमित प्रयास से आपको उसमें आपको सब कुछ दिखाई देने लगता, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगेगा क्योंकि वो बिंदु अपना आकार बढ़ाता चला जाता क्योंकि जैसे ही वो आपकी चेतना से जुड़ता है वो आपकी पावर ऑफ क्रिएशन क्रिये शक्ति बन जाता है और उससे आप वहां सब कुछ क्रिएट होने लगता है और चौथा है स्थान प्रकल्पना स्थान प्रकल्पना में हम जब एक श्वास लेते हैं तो उस श्वास को एक चक्र की तरह देखते हैं और उसी चक्र के अंदर हमारी ब्रह्मांड की सब जानी अनजानी चीज़ों को रख देते हैं वहाँ पे बद्रनाथ भी है तो केदारनाथ भी है तो ठंड का मौसम है तो गर्मी का मौसम है तो मेरी शादी का दिवस भी है तो मेरा मरने का दिन भी है मेरा पैदा होने का दिन भी है ना मेरे माता पिता भी है तो दादा दादी भी हैं मेरे बच्चे भी उसमें मतलब मैं जिन जिन चीज़ों को जानता हूँ चाहे वैचारिक रूप से या परिचयात्मक रूप से या मेरे रिश्ते में या मेरे अपना या मेरा अपना शरीर भी है उन सब वस्तुओं को मैं उस में रख देता और जैसे जैसे सांस आगे बढ़ती चली जाती इन सब चीजों का दर्शन मेरे को होते चले जाते और एक श्वास लेने की जो क्रिया है जिसमें सामान्यतः औस्तन दो से तीन सेकेंड लगते इस दो से तीन सेकेंड के अंदर मेरे को सब चीजों का दर्शन होते जिसका नाम है स्थान प्रकल्पना कभी कभी हमको लगता था इससे क्या होगा लेकिन वास्तव में स्थान प्रकल्पना के द्वारा आपको इस ब्रह्मांड की यूनिटी का एहसास होने लगता है वही तो करवाना है आपको क्योंकि आणुोपाय उपाय और उपाय इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हमारे हृदय में एक भिन्नता का भाव है उसको एकता के भाव में बदलना है भिन्नता के भाव को एकता के भाव में बदलना है डिफ्रेंसिएशन के अंदर यूनिटी देखना है भिन्न भिन्न गहनों के नाम तो हम जान गए लेकिन हम उसके अंदर कहा का बना है ये देखना है उसमें असर सोना कितना है वो देखना है तो इसलिए हम जब किसी को जोहरी की ट्रेनिंग देते हैं तो उसको सिर्फ सिखाते हैं कि उसमें कैसे देखना कि सोना कितना है चांदी कितना है खोट कितनी है हीरा कैसा है इसकी कीमत कितनी है इस तरह हम उसकी मर्म को समझने लगता है तो इसी तरह हम स्थान प्रकल्पना से हम इस ब्रह्मांड की एकात्मकता को समझने लगता है इसमें जो कुछ भिन्नता दिखाई दे रही उसमें चाहे हमको तीर्थ दिखाई दे रहे हैं माता पिता बच्चे दिखाई दे रहे हैं रिश्तेदार मित्र दिखाई दे रहे हैं और मेरे को मेरा दुश्मन भी इसी में दिखाई दे रहा है, जो मेरे अपने हैं वो भी और जो मेरे पराये हैं वो भी जो मेरे से समर्थन रखते हैं जो मेरे से विरोध रखते हैं वो सब कुछ इसमें दिखाई दे रहे हैं और वो सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो एक ही है उनका उद्गम एक ही है तो हमको स्थान प्रकल्पना के द्वारा अब इसकी जैसे ये साधन है ना इसमें ऐसे शाक्तोपाय का साधन क्या है मध्यम श्रमाश्रेत जैसे विज्ञान भैरव बोलता है मध्यम है ना? मध्य बिंदु को पकड़ो एक क्रिया खत्म दूसरी क्रिया शुरू और उसके मध्य में जो बिंदु है वो स्थिर बिंदु है जैसे अपन कई बार बात करी कि जैसे ये माला है तो एक मन का खत्म दूसरा मन का शुरू लेकिन उसके बीच में क्या है वह धागा किससे माला बनी और वह धागा काए का है वही चेतना का धागा क्यों? कि चेतना के धागे से तो ये सब कुछ जुड़ी हुई घटनाएं हैं। आप एक सांस लेते हो उसके बाद दूसरी सांस लेते हो अगर एक सांस के बाद दूसरी सांस नहीं आती तो ये चेतना ही ने उसको जोड़ रखा है आपके जीवन में घटनाएं हैं चश्मा पहना घड़ी पहनी किताब हाथ में ली किताब रखी हर घटना क्रिएट हो रही है और मेंटेन होने के बाद में उसका समापन समारोह हो रहा है तो हर घटना रूप लेती है और दूसरी घटना को जगह दे देती खुद उतर जाती है और दूसरी घटना उसका स्थान ले लेती लेकिन उस संधि काल में जहां पर एक घटना समाप्त हो रही दूसरी घटना शुरू हो रही उस संधि काल में मात्र जितना बचे अगर आप इसका अगर एक चलता हुआ ग्राफ लें तो आपको मिलेगा इस तरह से अगर ये माला चल रही है, है ना और इस चलती हुई माला की परिधि पर हम परिधि को एक प्लॉट करें एक डायनेमिक प्लॉट तो इस तरीके का आएगा जब वो पूर्णतः विकसित होगा मन का तो इस तरीके से आएगा जब वो छोटा होता जाएगा डिस्ट्रक्शन है यानी वो संवार है वो एक बिंदु में सिमट जाएगा उसके बाद में उस बिंदु से नया मन का जन्म लेगा और वो पूर्ण विस्तार को प्राप्त होगी क्रिएशन जब वो पूर्ण विस्तार को प्राप्त हो जाता है ये मेंटेनेंस इसलिए सृष्टि स्थिति संहार सृष्टि स्थिति संहार इस तरीके से वो ग्राफ चलता जाएगा आप इसको इसको खींचते चले जाओ और इसके ऊपर इसी तरीका ग्राफ प्लाट होता चला जाएगा तो एक संहार और दूसरा सृष्टि इन दोनों के बीच का क्षण वो बिंदु है जो क्रिएटिव कॉन्शियसनेस गॉड कॉन्शियसनेस जो सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस है और वही है जिसके लिए हम जिसको समझने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो शाक्तोपाय में मध्यम समाश्रयत का यानी हम उस मध्य बिंदु का दो घटनाओं के बीच एक पैर रखा दूसरा पैर उठा रहे हैं। उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम चेतना पर ध्यान देंगे। यहां पर हमको चेतना पर ध्यान केंद्रित इसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है कि चेतना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जैसे हमने शाम उपाय का प्रैक्टिकल आस्पेक्ट बताया कि अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करें कि हमने विहंगम था मैं अपने आप को समर्पित कर रहे खो जाए उसके बीच में हम तो हम महसूस होगा जैसे इतने बड़े मकान में एक ईंट है और वैसे ही हम जब शाक्तोपाई की बात करते हैं तो एक घटना दूसरी घटना के बीच में जब जो एक बिंदु आता है दो घटनाओं का संधिकाल वो अपने आप में मात्र चेतना को उद्घाटित करता है वो उस जगह नेकेट शियसनेस वो अनक्रिएटेड अनडिफ्रेंशिएटेड कॉन्शियसनेस है जहां पर कि भेद नहीं है जैसे एक गहना है उसको गलाया और दूसरा गहना बनाया एक गहना था वह अंगूठिया थी उसको गलाया और अब उसका गजरा बना दिया तो उसके बीच में एक संध्या काल था जहां पर वो खाली शुद्ध सोना था उस समय वो न तो गजरा था न अंगूठियां थी लेकिन उस समय में वो शुद्ध सोना मेरे ख्याल में इसी तरह से हम अपने उदाहरणों से ही समझ में आती बात कि एक था क्रिएशन अंगूठिया भी क्रिएशन थी गजरा भी क्रिएशन है लेकिन जब अंगूठियों को डिस्ट्रॉय किया हमने गला दिया और उसका गजरा बना दिया तो बीच में एक संधिकाल था जिस संधिकाल में क्या था वो वो शुद्ध सोना था मतलब अपने मूल स्वरूप में आ गया था वो बाद में उसने फिर एक नया आकार ले लिया पहले भी आकार था बाद में भी आकार है लेकिन बीच में वो निराकार था ऐसी ही एक घटना दूसरी घटना लेकिन संधिकाल में वो निराकार क्रिएटिव पावर है कॉन्शियसनेस सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसमें कुछ भी ना तो क्रिएटेड है लेकिन फुल पोटेंशियल है क्रिएशन का सब कुछ क्रिएट कर सकता है क्योंकि जैसे सोना गलाया आपने अंगूठियों को अब पूरा पोटेंशियल है कि आप उसको गजरा बनाओ कि फिर से अंगूठियां बनाओ कि पाजप बनाओ कि कान के झुमके बनाओ नहीं पचास तरह के आप उसमें बना सब पोटेंशियल है उसमें बनाने का कुछ भी बनाया जा सकता है। इसी तरीके से एक घटना समाप्त होती है, दूसरी घटना पैदा होती है और उनके दो घटनाओं के संधिकाल पर आप जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस समय आपको शुद्ध चेतना का अनुभव होता है यह शाक्तोपाय है और आणु उपाय में हम बाहरी सहारा लेते हैं बार बार इसलिए अपन ये समझते हैं कि अलग अलग तरह से समझने में शायद हमको ये ठीक से समझ में आए। तो अभी हम जब शाक्तोपाय पढ़ रहे हैं तो इस वक्त शाक्तोपाय में हम अपनी चेतना को उगाड़ रहे हैं तो ये ध्यान रखिए यहां पर हम न तो कोई किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं अभी न कोई बाहरी आसरा ले रहे हैं वरना अपनी वास्तविक स्थिति को उगाड़ रहे जैसे कि अभी खूब धूल उड़ रही है हमारे आसपास और हम उसको शांत करें उसके बाद में अपना जो मूल चेतना है वो अपने आप ही प्रकट हो जाएगी तो हमारा चौथा सूत्र है उद्यमो भैरवा उद्यम का सामान्य अर्थ होता है एक्सर्शन मेहनत हम कहते उद्यम करो कुछ उद्यम का मतलब होता है लेकिन यहां पर इसका मतलब यह नहीं है यह संस्कृत में दो शब्दों से मिलागा उद्यम यह नहीं चेतना का सडन इरप्शन उद्ध का मतलब होता है उद्ध धातु का मतलब होता है किसी चीज का एकाएक प्रकट हो जाना कोई चीज एकाएक प्रकट हो जाती जैसे हमने शब्द सुना उद्घाटन जो भैया इस घर में यहां पर एक अस्पताल का उद्घाटन हुआ है ना अब तक अस्पताल नहीं था लेकिन अब प्रकट हो गया उसका उद्घाटन हो गया इस तरह कई चीजें होती हैं जिनका हम उद्घाटन करते हैं जो अब तक नहीं थे लेकिन अब अस्तित्व में आ गए हैं इसी तरह उद्यम का मतलब होता है एकाएक एक अपनी चेतना का प्राकट्य अपनी चेतना जब एकाएक एक प्रकट हो जाती है तो वह है उद्यम उद्यमो भैरव भैरव चेतना का एकाएक प्रकट हो जाना यह है उसका सूत्र का शाब्दिक मतलब इसमें क्या होता है इस हम फिर से ध्यान करें कि हम क्या पढ़ रहे हैं शांभव उपाय यहां पर हम क्या करेंगे अपनी वास्तविक चेतना का उद्घाटन हमारी वास्तविक चेतना का प्राकट्य तो उसके लिए हम उसके आसपास के उस वातावरण को हटा देंगे जो उसके प्राकट्य को रोके हुए हैं तो यहां पर हम अगर, अगर अपनी चेतना और शिव चेतना की एक होने की बात पूर्ण विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ हृदय में रखें और अपनी चेतना को अपनी शिव चेतना तक ऊपर उठाएं ये संभव है इसमें जो भी बातें कह रहे हैं गुरुदेव भी कहते हैं जो भी बातें कही जा रही है कभी कभी हमेशा मान के चलते हैं तो हमारे लिए मुश्किल है असंभव है तो बड़े बड़े लोगों की बात है सचमुच में इंसान से बड़ा कोई लोग नहीं किसी चतुष्पात के लिए असंभव है मान सकते हैं। लेकिन हम आप अगर दो पांव पे खड़े हैं तो हमारे लिए असंभव है ऐसा नहीं क्योंकि जो कुछ भी संभावनाएं हैं वह है, सिर्फ मनुष्य में है और अगर हम ये मान लें तो यह तो ऐसा तो ही हुआ कि लड़ने के पहले हमने हार मान ली तो असंभव नहीं है इसको हम अगर नियम से कोशिश करें समझने की तो ये संभव है उद्यम का मतलब होता है एकाएक प्राकट्य हमारी चेतना का और वो एकाएक प्राकट्य आपको एकाएक आपकी चेतना को चेतना से बंदूक की तरह गोली की तरह तीर की तरह एकदम जोड़ देता है आपकी चेतना शिव चेतना से एक हो जाती इसके लिए सतत चिंतन आपको अपनी जीव चेतना का भैरो चेतना से एक होने का चिंतन करना जरूरी भैरो चेतना क्या है ये जाते जितना क्रिएटिव पावर है जो क्रिएटिव फोर्स है ब्रह्मांड का वो भैरव चेतना है इसके पहले हमने पढ़ा था एक भैरव मुद्रा भैरव मुद्रा का मतलब होता है कि हम अंदर स्थिर होके अपने आप के अंदर स्थिर होके इस शरीर को समस्त कार्य करते हुए देखें मतलब हम इस अपने आप को कहां माने इस शरीर के केंद्र में और क्या देखें कि देखो ये बोल रहा है ये सोच रहा है ये खा रहा है ये डांस कर रहा है ये नहा रहा है इस तरह हम जो दिन भर में कार्य करते हैं बोलते भी हैं सोते भी हैं सांस भी लेते हैं उस सबका दर्शक कौन है वही भैरव चेतना तो हम अपने आप को उस भैरव चेतना में स्थिर करके अगर हम थोड़ी देरी प्रयोग करें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं करते रहे हैं, बाहर किसी को कुछ भी अंदाज नहीं लगा आप क्या कर रहे हैं लेकिन हम अपने आप को वहां केंद्र में मान के ये देखें कि ये क्या कर रहा है ये मतलब मैं मेरा शरीर मेरा शरीर क्या कर रहा है मेरा शरीर क्या कर रहा है इसको मैं जब देखूंगा तो कभी बोलता प्रतीत होगा कभी सोता प्रतीत होगा कभी खाता प्रतीत होगा कभी नहाता कभी कपड़े बदलता भिन्न भिन्न क्रियाएं सुबह से रात तक करता जाता है और मैं केंद्र में बैठ के इसको ये सब कुछ करते हुए देखो तो इस क्रिया का या इस योग का नाम है भैरव मुद्रा मतलब हमने अपने आप को भैरव स्थिति में स्थिर कर लिया उस केंद्र में स्थिर कर लिया और इस शरीर के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं के हम दर्शक बन गए तो इस, इस तरह हम अपनी चेतना को और भैरव चेतना को जब एक मान लेते हैं और जब हम अपने आप को इलिवेट करते हैं अपने अंदर अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं उठाने के लिए हाथ पैर की जरूरत नहीं है लेकिन एक प्रतिबद्धता की कमिटमेंट की जरूरत है तो आप पाओगे के एकाएक आपके क्षण भर के लिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं सांस रुक सी जाती है, और आपको हो सकता है कि ये आपको एक सेकेंड के चौथे हिस्से के लिए या दसवें हिस्से के लिए महसूस होगा और उतनी देर में वो गायब भी हो जाएगा लेकिन एक बार यह एहसास आपको होगा तो फिर उस एहसास को आप बार बार प्राप्त कर सकते हो और धीमे धीमे उस एहसास में जिंदगी जी सकते हो लेकिन इसके लिए आपको प्रतिबद्धता कमिटमेंट चाहिए और अपनी चेतना को भैरव चेतना को शिव चेतना को अपनी चेतना से एक समझना जरूरी है कि दोनों अलग अलग नहीं है ऐसा अगर हम समझेंगे तो धीमे धीमे हमारे आसपास के बादल छड़ जाएंगे और वो परसेप्शन जो चाहिए हमको सर्वोच्च अनुभव वो हमको एक क्षण में एकाएक मिल सकता है लेकिन उसके लिए आपको शांत चित्त कहीं बैठना जरूरी है और उस जगह बाद में आपको तो सड़क पर चलते हुए रेलवे स्टेशन पर भी ये सब कुछ हो सकता है आरंभिक रूप से आपको शांत चित्त ऐसे माहौल में बैठना जरूरी है जहां आप इस भीड़ में भी अकेले उस विहंगमता के बीच में आप अपनी चेतना को उगाड़ सकते हैं। तो यह है छोटा सा सूत्र उद्यम भैरव इसके पहले हमने क्या पढ़ा था ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का यह उसके जवाब में है उद्यम भैरव ज्ञान अधिष्ठान मात्र में क्या पढ़ा था कि कौन कौन से अधिष्ठान अधिष्ठाने कहां कहां से माया हमारे ऊपर नियंत्रण करती है उसके कौन कौन से ठिकाने हैं जिन ठिकानों पर बैठकर वह हम पर नियंत्रण करती और उन ठिकानों पर अगर हमारी पकड़ है तो फिर क्या होगा वो हम पर हमला नहीं कर सकते वो क्या करती है कान में आके बोल देती उसने तुमको गाली दी और हमारे अंदर आग लग जाती है शब्द अपने आप में ब्रह्म है शिव और शक्ति का सम्मिश्रण है उनमें कुछ बुराई नहीं है चाहे वो गाली के शब्द हो, चाहे स्तुति के शब्द हो, सभी शब्द में शिव और शक्ति के संमिश्रण से बने हुए हैं और वही अक्षर है अक्षर है जो कभी नष्ट नहीं होते क्यों? क्योंकि वो शिव और शक्ति से ही तो माने हैं फिर शिव शक्ति तो नष्ट हो ही नहीं सकती इसलिए उनका नाम रखा ऋषि ने अक्षर उन अक्षरों में सिवाय शिव और शक्ति के कुछ भी नहीं है। लेकिन हम उन अक्षरों के जोड़ से शब्द उनके जोड़ से वाक्य बना लेते हैं और उनके अर्थ बना लेते हैं ये हमारे अंदर क्या हो जाता है प्रमात्र संसार एक प्रमात्र संसार बन जाता है हमारे भीतर एक संसार बन जाता है जो बाहरी संसार और भीतर संसार को जोड़ता है कौन जोड़ता है ये भाषा ये मात्र का जोड़ती है जो अगर किसी ने आके हमारे कान में बोला कि तुम्हारे दुकान में आग लग गई तो हमारे अंदर उसके पहले आग लग जाती है। जैसे ही वो कान में जाते हैं शब्द वह हमारे भीतर आग लगा देता है क्योंकि वह शब्द अपने आप में कुछ नहीं है लेकिन मात्र का ने हमारे भीतर ऐसा जहर बना रखा है कि वो शब्द जैसे ही अंदर जाते हैं वो अपनी क्रिया शुरू कर देते हैं और वो मात्रका हम पर हंसती फिर इसको घुमा दिया फिर परदी की दिशा में भेज दिया योगी जानता है कि ये मात्रका का खेल है और वो इस प्रकार से भ्रमित नहीं होता और बस यही फर्क है कि योगी में एक सामान्य व्यक्ति में कि मात्रका योगी के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पाती और योगी के हृदय में एक स्थिरता होती शांति होती जिसको कोई छेद नहीं सकता सामान्य व्यक्ति के ऊपर बहुत तेजी से प्रभाव बदलते कोई मनपसंद बात हो गई तो खूब खुश हो जाना थोड़ी सी दर बात, कोई कोई बात कुछ बदल सी गई तो वापस दुखी हो जाना और ये सब कुछ मात्र का खेलती है तो मात्रका के खिलौने बने होते हैं हम लेकिन जैसे ही हम उस अपने स्तर को ऊपर उठाते हैं हम कहते हैं हम आप खिलौने नहीं बने रहेंगे अब हम समकक्ष हो जाएंगे मात्रका के और अब हम खिलाड़ी बन जाएंगे उस समय मात्रका हम पर कोई भी प्रभाव छोड़ना संभव नहीं हो पाता उसके लिए मात्रका हम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाती क्योंकि उस समय वो शिव और शक्ति के रूप में हमको दिखाई देता तो ये हमारा उद्यमो भैरवा इसलिए पांचों सूत्र हो गए आज हमारे चैतन्य मात्मा सर्वोच्च चेतना सभी वस्तुओं का सत्य है ज्ञानम बंधन भिन्नता का ज्ञान ही बंधन है जब हम सब चीजों में भिन्नता देखते हैं ये तो अंगूठी है ये तो गजरा है तो चूड़ी है तो फिर यही हमारे पुनर्जन्म का कारण है क्यों? क्योंकि हम उसमें सोना नहीं देख रहे हैं हम भिन्नता देख रहे हैं लेकिन उनमें शिव का दर्शन नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कि हमारे आंखों के सामने माया का एक जाल बना हुआ है जिसमें पांच पर्दे लगे हैं कला विद्याख कालनीय ती उनको कभी अपन फिर से भी रिपीट करेंगे पढ़ेंगे तो वो जाल हमारे आग के सामने हैं और वो हमारी दृष्टि को बाधित करे हुए लेकिन शिव दृष्टि क्या है शिव जिस नजर से इस ब्रह्मांड को देखता है वही शिव दृष्टि है और शिव किस नजर से इस ब्रह्मांड को देखता है वो अपने ही रूप में सब ब्रह्मांड को देखेगा उसने जब ब्रह्मांड को बनाया है अपने से कोई बाहर से तो मिट्टी बुलाई उसने अपने आप से ही उसने ब्रह्मांड को बनाया है तो उसकी दृष्टि में तो उसका अपना ही विकास है जैसे आप आपकी उंगली को किस दृष्टि से देखोगे आपकी व्यक्तिगत दृष्टि में यह उंगली क्या है या आपका अपना हिस्सा महसूस हो गया वैसे शिव को पूरा ब्रह्मांड अपना ही हिस्सा महसूस होगा उसको भिन्नता तो महसूस होगी तो जब यह अभिन्नता की दृष्टि होगी तो फिर हमारा मोक्ष है मुक्ति है यह हमारी जीवन की सार्थकता है और जा भिन्नता की दृष्टि है तो वो बंधन है तो वही बोलते हैं ज्ञानम बंध भिन्नता का ज्ञान बंधन है और अभिन्नता का अज्ञान बंधन है अभिन्नता जैसे ही हमारी नजर से आती है हमारी मुक्ति है तो चेतन में आत्मा ज्ञानम बंध योनिवर्ग कला शरीरम है ना मल और मल भी बंधन है जो हम जो संसार में भिन्नता देखते हैं और अपने आप को बहुत छोटा दीनहीन मानते हैं और साथ ही साथ हम जो कुछ करते हैं उस सीमितता के दायरे में वो हमारे लिए कार्ममल बन जाता है इनको हम चुकी विस्तार से पढ़ चुके हैं इसलिए अभी हाल उस पर और ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करते हैं लेकिन आणोमल माईमल और कारमल आणोमल मुख्य है कार्ममल माईमल उससे उत्पन्न होते हैं आणोमल अपने आप को छोटा दीनहीन गरीब अदनाशा अशक्त असहाय महसूस करना अपने शिवत्व से दूर शिव को दूर अपने आप को अदरा सामान्य वो हमारा मल है और कार्म मल, कार्ममल मल इसी से जन्म लेते हैं मल में भिन्नता का ज्ञान मल में इस सीमितता के दायरे में वासना जन्य क्रिया गए कार्य जो हमको फल देने के लिए उद्यत हो जाते हैं, क्योंकि तो इस शरीर के द्वारा किया गया कार्य शरीर को ही फल देता है इसलिए शरीर छोड़ने के बाद फल के लिए हमको फिर से शरीर ग्रहण करना जरूरी होता है। और यही कारण है पुनः जन्म का क्योंकि शरीर ने जो कार्य किए हैं शरीर में अहंता लेकर शरीर में अहंकार लेकर जो शरीर से कार्य किए गए हैं, उसके फल के लिए भी शरीर जरूरी है चेतना ने तो कोई कार्य किए नहीं इसलिए चेतना तो भुगते नहीं उसको शरीर ही भुगतेगा इसलिए शरीर के लिए शरीर ही जरूरी है शरीर से किए गए कर्म या तो इसी जन्म में आप भुगत लीजिए या आपको फिर से शरीर लेने की जरूरत है लेकिन शरीर के हंता से मुक्त होकर जो कार्य किया गया वो डिवाइन हो जाता है डिवाइन जॉब डिवाइन वर्क हो जाता है डिवाइन वर्क के लिए कभी आपको शरीर की जरूरत नहीं है क्योंकि उस, उससे कोई फल उत्पन्न ही नहीं होता आपने इसका उदाहरण भी दिया है। मैंने अपने वर्कर को बोला जाके रिश्वत दिया उसको किसी तरह का पुण्यया पाप नहीं लगना क्योंकि उसने क्या किया उसने तो मालिक का काम किया ये उसकी ड्यूटी थी इसलिए उसने कर दिया इसमें उसको इस बात का अहंकार नहीं था कि मैं रिश्वत दे रहा हूं उसको इस बात का भी कोई एहसास नहीं था कि ये क्यों दी जा रही है उसके पास कोई तर्क नहीं थे और न उसको उन तर्कों को समझने की जरूरत महसूस हुई तो मेरा मास्टर का, का काम है मेरे को करना है बात खत्म यह पैसे यहां से उठा के वहां रखना है बात खत्म उसमें पाप पुण्य की भावना उसकी बिल्कुल भी नहीं थी इसलिए वो कर्मफल का जिम्मेदार नहीं है अगर हम जिंदगी के काम ठीक उसी भावना से कर सकें कि अगर मेरे को कोई काम सौंपा गया है जैसे एक रामलीला में राम का रोल दे दिया किसी को कृष्ण किसी को रावण का रोल दे दिया लेकिन उस सब से उसका कुछ सरोकार नहीं है वो एक रोल है और उसको वो ईमानदारी से कर है ऐसे ही जैसे मेरे को एक डॉक्टर का रोल दे दिया एक को दुकानदार का रोल दे दिया वो अपना अपना काम कर रहे हैं उसमें अपना क्या अहंकार जो काम सौंपा गया उसको कर दो ये मालिक का काम है इसमें फिर मेरा अपना कुछ भी नहीं लेकिन अगर मैं सोचूं, देखो मैंने इस आदमी को बचा लिया देखो ये मैं नहीं होता ना ये मर जाता उस समय जब अब मैं अपने देह अहंकार के साथ में को कोई काम करूंगा तो वो मेरे लिए बंधनकारक है लेकिन मैं जब ये जानता हूं कि ये डिवाइन ड्यूटी है जो मुझे दी गई और मुझे इसको ड्यूटी को एग्जीक्यूट करना है परफॉर्म करना है इस ड्यूटी को डिलीवर करना है उस समय मैं अपने आपको एक मैसेंजर मानूंगा मैं तो एक वाहक हूं जो ऊपर से आया वो मैंने आपको दे दिया पोस्टमैन आता है आपको एक कागज लेके आता है आपसे दस्खत करा के ले गया अब उसके अंदर वो आपके लिए चेक भी हो सकता है और उसके अंदर आपको जेल जाने का नोटिस भी हो सकता है कुछ भी उसको क्या लेना वो तो मैसेंजर है आप अगर मैसेंजर की तरह काम करेंगे तो उस कार्य में डिविनिटी डेवलप हो जाती है, और वो डिविनिटी आपको कर्म फल से मुक्त कर देती तो का कला शरीरम की यही सीख है कि जब हम कार्य करते हैं तो इस शरीर की सीमा के बाहर आके कार्य करें उस तरफ डिवाइन होगा अगर हम कहेंगे कि ये इसने मेरे को गाली दी अब मैं बताता हूं गाली क्या होती है। फिर मैं भिड़ जाता हूं उससे फिर क्या होगा ये मेरे सांसारिक उलझनों को और बढ़ा देगा डिविनिटी तब होगी जब वो उसके द्वारा दी गई गाली में मेरे को शिव शक्ति के दर्शन हो और मेरे द्वारा किया गया जो भी कार्य हो मालिक के काम की तरह मैं उसको डिवाइन ड्यूटी की तरह करूं तो काम दो तरह के हैं एक डिवाइन और एक वर्ल्डली वर्ल्डली काम वो है या सांसारिक कार्य वो हैं जिनके फल हम चाहते भी हैं और हमको मिलते भी हैं हम पूजा करते हैं उसमें भी डिविनिटी नहीं होती हम कहते हैं कि भैया ऐसा कर तो दे मेरी दुकान चला दे, मेरे छोरी की शादी करवा दे, मेरी नौकरी अच्छी लगवा दें मेरी तरक्की कर दे, वो मेरे पैसे खा के बैठा है वापस दिलवा दे। पता नहीं हमारे पास उसके भी सौदेबाजी होती है तो उसमें भी हमारी डिविनिटी नहीं होती उसमें भी दिव्यता नहीं होती हमारी पूजा में भी दिव्यता नहीं है लेकिन हमारी दिव्यता लड़ाई करने में भी हो सकती है झगड़ा करने में भी हो सकती जैसे अर्जुन ने करी थी अर्जुन ने लड़ाई करी थी पूर्ण दिव्यता से वो पहले गांडी नीचे नहीं रखता और लड़ पड़ता तो शायद उसमें दिव्यता नहीं होती लेकिन जब वो जानने लगा कि ये तो काका ये तो ससुर ये तो चाचा ये मामा खड़े हैं इनसे कैसे लडूं तब कृष्ण ने बताया कि हम अपनी ड्यूटी को जब डिविनिटी देते हैं डिविनिटी से करते हैं जब हम अपने दिव्यता से करते हैं वो कार्य को तो वो कार्य हमारा बंधन नहीं है वरन तुम्हारा भागना सिर्फ इसलिए कि काका सामने खड़े हैं चाचा सामने खड़े हैं बड़े भाई सामने खड़े हैं और इसलिए भागना इस सिद्ध करेगा कि तुम अपनी ड्यूटी से भाग रहे हो डिवाइन ड्यूटी से भाग रहे हो क्यों भाग रहे हो क्योंकि सामने तुम उनको चाचा मान रहे हो चाचा किस चीज का है चाचा क्या आत्मा का चाचा है चाचा तुम्हारे शरीर का है इससे तुम शरीर से नीचे उतरो जब तक इस शरीर की अहंता में तुम जियोगे तब तक वो तुम्हारे चाचा हैं जब तक वो तुम्हारे ससुर हैं जब तक वो तुम्हारे मामा हैं और जिनसे लड़ने में तुमको तकलीफ होगी क्योंकि इस देह अहंता के साथ उनसे लड़ना कठिन है लेकिन जैसे ही तुम शरीर से नीचे उतरोगे फिर वो तुम्हारे दिव्य ड्यूटी में कोई रिश्ता बाधा नहीं है आपकी ड्यूटी दिवाइन क्यों ही क्योंकि आप मातृभूमि के लिए लड़ रहे हो उसकी रक्षा के लिए आत्ताइयों ने उसको रोक लिया अपनी जमीन को और आप उसको मुक्त करवाने के लिए लड़े कर रहे हो उसमें हारना जितना उसका इमट दे ले। अगर जीतोगे तो भी डिविनिटी को प्राप्त हो गए हर जाओगे तो भी क्यों? क्योंकि आप अपनी डिवाइन ड्यूटी करते वक्त तो कुछ भी परिणाम के लिए तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं ना क्योंकि आप जब डिवाइन ड्यूटी करते हो उस समय आप कर्मों फल से मुक्त होते वो अगर भागते बिना लड़े तो कर्म फल के भागी होते अर्जुन अगर भाग जाते पांडव भाग जाते तो कर्म फल के भागी होते क्यों कि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए कि आत्मा ही उनके शरीर का रिश्तेदार थे मतलब वो शरीर के स्तर से ऊपर उठे ही नहीं वो शरीर के स्तर से किया गया कोई भी कार्य कर्म फल का भागी होता है वो कला शरीरम के साथ बंध जाते और उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ता लेकिन कृष्ण ने उनको लड़ने के लिए इसलिए प्रेरित किया कि सबसे पहले ज्ञान दिया कि शरीर के नहीं है ये शरीर तो यूं ही खत्म हुए हुए हैं वो तो मरे हुए हैं तुम निमित्त हो मैसेंजर हो मैसेंजर के लिए कोई पाप नहीं है कोई पुण्य नहीं है तुम जब तक इसको रिश्तेदारी को मानोगे तब तक तुमको पाप पुण्य कभी फल भोगना पड़ेंगे लेकिन जैसे तुम अपने इस डिविनिटी को डेवलप कर लोगे जानलोगे कि तुम्हारी डिवाइन ड्यूटी में कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं कोई तुम्हारा मित्र नहीं है लेकिन मातृभूमि की रक्षा में जो जो भी बीच में आता है मुझको उसको हटाना है यह मेरी क्षत्रिय की जिम्मेदारी है उस समय तुम दिव्यता को प्राप्त करो उस समय तुम्हारी लड़ाई भी दिव्य हो जाती कार्य कैसा है शुभ है अशुभ है डिवाइन ड्यूटी है नहीं दिखती अशुभता है ही नहीं उसमें डिवाइन कार्य में कोई अशुभता नहीं कभी कभी हमको दिखता है वो और है ना, फांसी की सजा देता है वो भी उस डिवाइन ड्यूटी कर रहा है उसको क्या आप हत्या का मुकदमा लगेगा उसको या हत्या का पाप भी लगेगा बिल्कुल भी नहीं लगेगा उसको हत्या का पाप नहीं लगना है क्योंकि उसने तो वो ड्यूटी कर रहा है जो एक समाज ने उसको जिम्मेदारी दी है उस डिवाइन ड्यूटी में उसकी लेकिन अगर वो किसी से व्यक्तिगत बेर रखता है और फिर उसकी हत्या करता है तो उसको पाप लगने ही यहाँ पर पाप तग्न लगता है जब इस शरीर की अहंता या मल के साथ वो कार्य करता है शरीर की अहंता से मुक्त होकर जो कार्य किया गया वो पाप पुण्य से मुक्त है इसलिए चेतन मात्मा ज्ञानम बंध बंधन का है योनिवर्ग कला शरीर आनोमल और के साथ में कारमल और, और मईमल भी बंधन है और चौथा ज्ञान अधिष्ठान मात्रा का इन्हें भिन्नता का ज्ञान मात्रा का वांश है हमारे कान में जो घुसते हैं और जहर डाल देते हैं जहर की तरफ फैल जाते हैं जैसी रिएक्शन होती है ना वैसी रिएक्शन होती है हमारे पटल की जिसको बोलते हैं अंतकरण जिस पर कि आके ये सारी चीजें कंप्यूट होती हैं जितने भी इंफॉर्मेशन आती है हमारे कान से आंख से जबान से त्वचा से नाक से उन सबको अंतकरण के ऊपर लाया जाता है जैसे कंप्यूटर में डाली गई सारी जानकारी सबसे सब पहले सीपीयू में जाती है। वहां पर वो प्रोसेस होती है और उसके बाद में उस प्रोसेशन का रिजल्ट आपको स्क्रीन पर दिखा दिखाई दिखा दे है इसी तरीके से हम जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमको आती है नाक कान ना आंख त्वचा जबान से उन सारी इंफॉर्मेशन का अंतकरण पे आती मन बुद्धि अहंकार पे और वहां पर आकर वो अपना खेल खेलती क्यों कि ये अंतकरण खुद भी उस पीठेश्वरी का हिस्सा है अंतकरण खुद भी इस खेल में शामिल है ये अंतकरण आपका नहीं है होस्टाइल है ये जो आपका अंतकरण है ये आपका विरोधी है धोखेबाज इसीलिए योगी कहते हैं मन पर काबू करो चित्त पर काबू करो चित्त वृत्ति निरोध बोलते हैं पतंजलि कि अपने चित्त वृत्ति को काबू में रखो क्यों क्योंकि ये चित्त आपका नहीं है आपके तो मेरा मन आपके तो मेरा चित्त अरे आपका नहीं है ये ये आपका विरोधी है स्टाइल है उसको आप अपना गले में हट डाल के घूम रहे हो उसके लेकिन तुमको नहीं मालूम कि यह अंदर से वार करेगा यह आपकी डिवाइन ड्यूटी में खल पैदा करेगा यह आपकी मुक्ति के मार्ग को रोकेगा सचमुच में मन आपका नहीं है चित्त आपका नहीं है अंकार आपका नहीं है ये चित्त या जिसको अंतकरण बोलते हैं मन बुद्धि अहंकार ये तीनों ये आपके अपने नहीं ये दुश्मन है जैसे वैदिक प्रार्थना कहते मेरे दुश्मनों का नाश कर वो इन्हीं चीजों के नाश करने की बात है मन को मार दे मेरे चित्त को मार दो मेरे अहंकार को मार दे क्योंकि ये चीजें ही मेरी अपनी दुश्मन है यही मेरी मुक्ति के मार्ग को रोकती है मेरा मन नहीं है सचमुच में मन मेरा दुश्मन है क्यों कि जैसे ही इंफॉर्मेशन इन पर डाली जाती है वो आप की तरह हमारे को कभी सुख के झपेटे में ले लेती कभी दुख के झपटे में ले लेती या हमको इंसान को वास्तव में डिविनीटी तरफ दिव्यता की तरफ मुंह ही नहीं करने देती जैसे कुछ कान में शब्द पड़े वो झोंके की तरह हमको झोक देती है उस संसार में लगातार ये मन बुद्धि अहंकार ये तीनों जो अंतकरण है यह आपका अपना नहीं है सचमुच में आपकी अपनी तो बस चेतना है आप वही चेतना जिसमें दिव्यता है वही चेतना जिसको आप मैं कह सकते हो हम मैं इस शरीर को बोलते हैं वो डिवाइन नहीं है लेकिन मैं इस चेतना को जब आप कहेंगे तो उसमें डिविनिटी आ जाएगी और जब आप उस चेतना के विस्तार को समझेंगे तो वो सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस हो जाती है या सार्वभौम ईश्वर चेतना हो जाती है तो इस फर्क को हम समझें कि हम इस मैं को चमड़ी भी समझ सकते हैं इस माए को जीव चेतना समझ सकते हैं और इस मैं को शिव चेतना समझ सकते हैं तो शिव चेतना परफेक्ट डिविनिटी है जीव चेतना आधी डिविनिटी है और शरीर तो अपना समझना एंटी डिविनिटी उसमें बिल्कुल भी दिव्यता नहीं है जब इस शरीर के शरीर को अपना मान के हम जो कुछ कार्य करें चाहे वो अच्छा भी कार्य करें कि चाहे यहां पर दान दें कंबल बांटें गरीबों की सेवा करें तो भी डिविनिटी नहीं है क्यों नहीं है कि मैंने दान दिया मैंने फोटो खिंचवाई दान देते देते उसमें अखबार में आई फोटो कि मैंने दान दिया मैंने इतने लोगों की भंडारा करी इतने लोगों का अनाज दान किया ये मैंने स्कूल बनवाई ये मैंने अस्पताल बनाया ठीक है आपने क्या इनवाइट करा कर्मफल अब उस कर्म फल को भुगतने के लिए क्या करना पड़ेगा शरीर धारण करना पड़ेगा फिर आपकी मुक्ति की राह तो रुक गई ना आपने फिर दूसरा शरीर धारण किया चलो राजा बन गए प्रधानमंत्री बन गए चीफ मिनिस्टर बन गए अगले जन्म में क्योंकि आपने बहुत अच्छे काम कर दिए लेकिन फिर जब आप, आप दूसरा काम करेंगे तो जरूरी नहीं कि आप उसके बाद में फिर उसी दिव्यता से इन सब कार्यों को कर सकते क्योंकि वो आने वाले कार्यों में हो सकता है कि फिर डिविनिटी ना हो इसलिए वो हमारा चक्र संसार का चलता ही चला जाता है चलता ही चला जाता है चलता ही चला जाता है इसलिए अच्छा कार्य भी अच्छा नहीं है वो बुरा कार्य भी बुरा नहीं है डिविनिटी से किया गया कार्य अच्छा है क्योंकि वो आपको मुक्ति की मार के मार्ग क्यों ले जाता है और शरीर अहंता के साथ किया गया कार्य चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा वो बुरा ही है इसलिए कर्म से उन्नति संभव नहीं है कर्म से अवनति ही है कर्म से गिरावट ही गिरावट है कर्म कभी आपको इलिवेट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते कि उस कर्म के साथ फल जुड़ा ही हुआ है कर्म कभी आपको मुक्त नहीं कर सकते इसलिए हमेशा ध्यान रखें अपन कि कर्म से कभी मुक्ति नहीं है. हम कह रहे हमने बहुत अच्छे अच्छे कर्म करे हैं मान लिया लेकिन इससे आपने अपने आप को फिर भी एक बंधन में डाल दिया अच्छे कर्म भी बंधन है बुरे कर्मों भी बंधन है हमारे गुरुजी की भाषा में कहे हैं तो एक है सोने की बेड़ी एक है लोहे की बेड़ी आपको लगता है सोने की बेड़ी से मेरी टांग बंदी तो बड़े खुश हो रहे हो कितना सारा सोना मेरे पास है लेकिन बंधन तो है ना आपकी टांग तो बंदी हुई है आप चल तो नहीं पा रहे हो आपको सोने की जेल में सोने के पिंजरे में बंद कर तो बड़े खुश क्यों हो रहे हो है तो फिर भी पिंजरा मुक्ति तो नहीं है ना तुम्हारी एक पिंजरा सोने का हो क्या बंद होना पसंद करोगे जेल तो है ना फिर भी इसलिए अच्छे कार्य में भी बंधन है कब जब वो कार्य में डिविनिटी नहीं है जब उस कार्य में दिव्यता नहीं है जब उस कार्य में देहांता है मेरे शरीर के अहंता है उस समय वो डिवाइन कार्य नहीं तो मेरे ख्याल में आज अपने पांच सूत्र पूरे हो गए और अगली बार सब अगले सूत्रों की ओर और इस बार अपन कोशिश करेंगे कि अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएं क्योंकि तो तीन महीने में अपन ने पांच सूत्र पढ़े लेकिन पांच सूत्रों का अपन हृदयंगम करने में सफल हुए ये अच्छी बात है और साथ ही साथ हम ये भी समझते जा रहे हैं कि ये तीन भिन्न उपाय क्या हैं इनकी कंपेरेटिव स्टडी क्या है उनमें ध्यान भिन्न भिन्न तरह के कैसे हैं और इन तीनों उपायों के अंतर्गत जो ध्यान है उनकी क्या स्वरूप है